आज मैं गया था चरखा के ट्रस्टियों की सभा थी उसमें और बहनों के साथ तो आध घंटा बात करना ही था अगर समय रहा क्योंकि मुझको 15 मिनट में तो ख़त्म करना ही है तो उस बारे में भी कहूँगा तो फिर कल कहूंगा आज एक चीज तो ये आ गई है कि अखबारों में निकमी चीज है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और मैं दोनों पिलाने जा रहे हैं और किस काम के लिए हवा खाने के लिए अभी ये बात बिल्कुल निकमी है सरदार के दिन में क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि उसके पास हवा खाने का समय आज है ही कहा सारा दिन भर उनको काम करना पड़ता है तो रात्रि को जो आराम मिल जाता है सोने का मिला, वो उनका हवा खाना है वही हाल मेरा है उनके जैसा तो खराब नहीं है क्योंकि उनके हाथ में तो हुकूमत पड़ी है मेरे हाथ में हुकूमत नहीं है लेकिन फिर भी लोग ऐसे पड़े हैं कि जो आना जाना चाहते हैं तो मैं थकान से परेशान हो जाता हूँ तो मुझको तो हमेशा मैं आराम दे लेता हूँ इसलिए हवा तो मेरी यहाँ है और इस वक्त हवा क्या खाना था क्यों क्योंकि आज तो दिल्ली की हवा तो बहुत खूबसूरत हवा है बहुत ठंडी है तो उससे पीछे पिलाने में अधिक मिलने वाला था और पिलाने में का मुझको तो है ही नहीं मेरा तो बात है कि जब तक किया नहीं है तब तक तो तो उसे ही करना या मरना तो वो भी तो नहीं हो सकता इसलिए वो बात बिल्कुल निकम्मी है और अखबार लोग इस तरह से एक हवाई बात क्यों छापते हैं वही मैं तो नहीं समझ सकता हूँ लेकिन मेरे लिए जो बातें आती है उसको मैं एक गस्त समझूं तो मैं तो, तो यही समझूँ के अखबारों में काफ़ी चीज़ें आती हो तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बिन पाए से है और पीछे मैंने सुना वो तो अखबारों में नहीं सुना लेकिन पीछे ये सुना कि क्योंकि हम दो जा रहे हैं इसलिए जयपुर से कुछ हुक्म निकला है कि ऐसा कि अभी तो वहाँ इतनी चीनी भेजनी चाहिए इतने गेहूँ भेजने चाहिए क्या क्या भेजना चाहिए और नहीं भेजना चाहिए तो पीछे वहाँ तो तो दो रहे हैं उनको तो इतना चाहिए भी नहीं लेकिन ऐसा हुआ कि बस वो वहाँ के बाजार में सन हो गया अभी ये तो मैंने सुनी बात है देखी हुई नहीं है लेकिन ये बात चलती है तो ये कितनी कितना घोर कर्म है कि जो होने वाली चीज़ नहीं है उसको इस तरह से बनाना और पीछे ऐसा समझना कि हम ऐसे हैं कि हमारे लिए वो सब बाज़ार पर भी असर हो जाए कि चलो उसके लिए इतना गैलन डो चाहिए इतनी रतल चीनी चाहिए इतने वो चाहिए ये चाहिए जैसे के हम खाने के ही लिए जिंदा रहते हैं या तो हमारे साथ इतना बड़ा रसाला डाला जाता है कि वो सब चाहिए ऐसे तो है ही नहीं वो भी मिशिन है मैं भी मिशन हूँ और आपके जितने सचिव प्रधान हैं उसको मिशिन मानो यह है कि आज आदिशान मकानों में पड़े हैं तो आदिशान मकानों में मैं भी पड़ा हूँ कहाँ मैं ढूंढूँ कि किस तरह से वो काम चलता है लेकिन आदिशान मकानों में रहते हुए भी अगर के नीचे लेते हैं तो अच्छा है बड़ा अच्छा तो यही होगा मैं कबूल करूँगा कि वो भी मिट्टी के झोंपड़े में रहें और मैं भी मिट्टी के झोंपड़ी में रहूँ वो भी आज करना वो तो हर, आ, आ, खर्च करने की बात हो जाती है तो कुछ भी हो मैं तो यही बताना चाहता था कि इस तरह से जो गप उठती है और मैं तो यहाँ पड़ा था उसको छापना था तो उसके पहले पूछ लेना था कि भाई पिलानी जाते हो क्या ऐसा हमारे पास तार आ गया है और वो भी तो वो एसोसिएट प्रेस का तो मुझको और भी चुभा कि एसोसिएटेड प्रेस वाले उनकी एजेंसी पड़ी है मुझको पूछ सकते थे सरदार को पूछ सकते थे सरदार बहुत काम में है इसे काम में नहीं हूँ लेकिन मुझको तो जरूर पूछ सकते थे कि भाई वो जाने वाला है क्या नहीं है तो इसे वो छापना नहीं है तो कह लेना हाँ और पैसे पूछना कि तब पीछे तुम्हारे लिए चीनी चाहिएगी यो सब चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी तो इसे छाप सकते थे उसमें तो कोई दुशारी नहीं थी एक तो वो बात मैं कहना चाहता था और दूसरी बात आज मेरे पास एक शिंदे भाई का खता है मैं उनका नाम देना नहीं चाहता नाम तो उन्होंने दिया है उनके तरफ से कोई मनाई भी नहीं है लेकिन कहते हैं कि वहाँ कई आदमी एक तो मैंने आपको दिया था नाम उनका नहीं दिया था कि एक सिंधी डॉक्टर दिखते हैं कि हरिजनों के लिए इतने कष्ट है तो वो पकड़ लिए गए हैं उनको इस कारण पकड़ लिए गए हैं कि कोई दूसरा कारण वो तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन उनको पकड़ लिए वो नाम देते हैं वो दूसरे भी उन्होंने नाम दिए हैं कि इतने आदमी जो हरिजनों की सेवा करने वाले थे और जो सेवक उनको काफ़ी लोगों को पकड़ लिए हैं ऐसा आज सिंड में चलता है इतना ही सही कि वहाँ किसी का खून नहीं होता है लेकिन जैसा मैंने कल भी बता दिया कि वो खून से भी बदतर है खून तो एक आदमी का कर लिया खत्म हुआ और पीछे सब समझ जाए कि हाँ इतना करते हैं लेकिन इस तरह से लोगों को परेशान करके मारना वो तो बड़ी बुरी बात हो गई तो ये बात अगर सच्ची है और वो लिखते हैं कि बिल्कुल सच्ची बात है जैसी बनी है नाम थाम देते हैं तो सच्ची होनी चाहिए ऐसा मैं मानकर बैठता हूँ तो मैं ये कहूँगा के इस तरह से लोगों को पकड़ना और लोगों को पैसे अभी काम चलेगा क्या होगा क्या नहीं हो तो कोई पता ही नहीं है लेकिन आज तो पकड़ लिए ही क्या है एक आदमी है उसको पकड़ कर तो दिया पीछे उसको छोड़ दिया मुमकिन है कि दूसरों को भी छोड़ेंगे और ऐसा बनता भी है मैं कोई इल्ज़ाम रखना नहीं चाहता हूं पाकिस्तान की हुकूमत पर लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को मैं सावधान तो करना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर करते रहें तो कहाँ तक पीछे सिंध में जो कार्यकर्ता है वो रहने वाले हैं और कहाँ तक गरीब हरिजन लोग पड़े हैं वो रहने वाले और कहते हैं ऐसा कि क्योंकि हरिजनों के पास से काम लेना है मजबूर करके काम देना है इसलिए ऐसे लोग रहने नहीं चाहिए कि जो हरिजनों को मदद दे सके इसको मैं बहुत बुरी बात समझता हूँ और वो चाल तो पिछले अंग्रेजी ज़माने में हमको पता कि चलती तो आज क्या हम भी ऐसी ही चाल चलने वाले हैं तो मुझको ये लगा कि ये भी मैं आपको एक थोड़ा सा कहते अभी चंद मिनट तो अभी पड़ी है तो मैं वो जो बातें वहाँ हुई उसमें से एक बात तो मैं आपको सुना दूँ तो। और वो औरतों की बात है क्योंकि वो कस्तूरबा संघ का सिलसिला है वो तो इसी कारण है ना कि बिहार 60 लाख देहात वहाँ की जो बहन पड़ी है और बच्चे पड़े हैं उनकी सेवा करना उनकी जागृति करना वो काम कस्तूरबा सेवा शंका है अभी यहाँ तो बड़ा मामला चल रहा है कि इतनी औरतों को लड़कियों को भगा गए एक तरफ से मुसलमान भगा गए हैं हिंदू सिख लड़कियों को और यहाँ दूसरी तरफ से हिंदू और सिख मुसलमान लड़कियों को भगा गए हैं वो छोड़ दो कि कौन किस कौन ज़्यादा लड़कियों को भगा गए हैं या तो कौन कम लेकिन कुछ भी हो एक एक में एक एक, -एक, -एक हकूमत में बारह सौ बारह हज़ार से तो ज़्यादा लड़कियों को उसमें कस्तूरबा सेवा संघ क्या काम कर सके तो मैंने तो इतना ही बताया है और इसे मांग लिया है कि मेरे हाथ में रखो कि जो कुछ भी होना है वो मैं कर लूँगा लेकिन एक बात तो साफ है कि कस्तूरबा सेवा संघ कोई नाम के लिए तो नहीं कर सकते हैं को तो जो सेवक हैं उनको नाम के लिए कुछ नहीं करना है काम के लिए करना है काम किया और ख़त्म हुआ और भूल गए अखबार में आता है नहीं आता है उसकी ओर भी नहीं करनी चाहिए ये नीति होनी चाहिए मैंने बताया और इसी तली से मैं तो दूसरी संस्था है उसको भी <coughs> ये काम औरतों का ज्यादातर है वो तो कोई मदद भी करेंगे और पीछे दूसरा उसमें ये था कि तब औरतों के लिए क्या क्या किया जाए वो तो बताओ तो मैंने थोड़ा सा बता दिया वो आप, आपको भी बता देना चाहता हूँ तो मैंने तो पहले तो ये कहा कि तो वो जितनी सेवी का है वो तो शेरों में से निकली है बहुत सेवी का हमको अब तक देहातों में से नहीं मिली है और देहातों में से अगर कोई मिल गई है दैव वसात तो वो भी ऐसी के जिन्होंने शहरों का कुछ भी प्रसिद्ध किया है शहरों का स्पर्श करना वो कोई बुराई है कंबा ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा सिलसिला तो बन गया है कुछ डेढ़ सौ वर्ष से उससे भी अधिक हो कि शहर है वो देहातों के पास से पैसा लेने के लिए है देहातियों का कच्चा माल लें उसका सोना करें या तो हिंदुस्तान में या तो बाहर भीज और उसमें से लाखों करोड़ों रुपया ले लें करोड़ों रुपया उनको नहीं मिलेगा देहातियों को देहातियों को थोड़ा उसमें से मिल जाएगा लेकिन बाकी है वो तो बस वो धनिक लोग मालिक लोग पड़े हैं करोड़पति वो ले लें इसका मतलब ये हुआ कि शेयर है वो देहातियों को छूसने के लिए हैं और शहर में जो सभ्यता चलती है वो भी देहात में देहातियों को ढांचे ढांचे में नहीं पड़ सकती इसलिए एक बहन जो शहर की है उसको किस तरह से वहाँ जाना चाहिए किस दृष्टि लेकर तो मैंने ये बताया ये बताना आप लोगों को भी अच्छा है कि वो बहनों को वहाँ जाना है शहर लेकिन शहर की आबोहवा दिखा शहर का की जो शहर में एक सभ्यता मानी जाती है उसको वहाँ लेकर नहीं जाना चाहिए भाई माना कि एक बहन है उसके पास पैसे हैं उसके पास मोटर बड़ी है उसके पास रंग राग की चीज़ें पड़ी है शौक की चीज़ें पड़ी है उसके पास तो मखमल है और ऐसी चीज़ें पड़ी है किमती और वो कहो कि वो डांस साफ करने का तो वो बाहर से या तो यहाँ मंजन पड़ा है वो ले लें उनके पास वो टूथ ब्रश पड़े हैं वो ले लें और ऐसी बहुत एक अच्छे खूबसूरत लगते हैं ऐसे बूट बनाए हैं या तो झुटियाँ बनाई है या तो, तो चप्पल बनाई है कुछ भी हो लेकिन उसमें एक चीज़ तो पड़ी है जो शहर की ये सब लेकर वहाँ चली जाए तो वो देहातों का क्या करेगी देहातों की सेवा कैसे करेगी देहातियों के लिए तो हो गया कि ये आदर्श है ऐसे हम बन जाए अगर सब देहातियों को ऐसे बन, बनना है तो तो बैसे ठीक ही है ना कि देहातियों को हम खा जाते हैं तो हमारे लिए तो ऐसा है कि देहातों को के लिए शहर रहते तो शहर है वो देहाती के माथेहट और देहातों के माथेहट देहातों को समृद्ध बनाने के लिए देहातों में पैसे भेजने के लिए देहाती जो सभ्यता है उस सभ्यता में जितना जितना ज़्यादा बढ़ाने के लिए करना चाहिए उसके लिए है तो तो एक उल्टी सुल्टी बात हो जाती है तो मैं सारा का सारा मैं तो नहीं जानना चाहता हूँ मैं तो इतना ही बताऊंगा कि मैंने ये बताया कि जो बहने वो सेवा करने वाली है उनको अगर सच्ची सेवा करनी है लेकिन वो वो देहातों को छूस नानी है तो उनको विवेक शक्ति रखना होगा और विवेक दृष्टि रख जो देहातों में जा सकती है चीज़ उसी को वहां लाना जो जो जो सुधारना करनी है वो भी देहात की ढांचे में रहकर करें तब तो हमारी सात लाख देहात पड़ी है वो आज बिल्कुल गिरी हुई है वो ऊपर आ सकती है ऐसे हम नहीं हैं ये देहात में तो सब जंगली लोग रहते हैं देहात में कुछ हुनर नहीं कला नहीं या तो वहाँ में वहाँ के जीवन में कुछ भी अच्छापन है नहीं देहाती जीवन में तो बहुत खूबसूरती भरी है ऐसा मेरा मानना है वहाँ बहुत कला भरी है देहातों में जो अनेक प्रकार के उद्योग पड़े हैं वो उद्योग तो यहाँ तक मशहूर हो गए कि सारी दुनिया ने जान लिया है वो कोई शहरों का आ, के उद्योग नहीं से वहाँ के उद्योग तो ऐसे रहे कि जिस उद्योग को खींच जाने के लिए पश्चिम में उन्होंने पीछे यहाँ से नमूना दिए गए ये हम देहाती हैं तो इसलिए मैंने कहा कि देहातों में जो बहनों को सेवा करना है उन बहनों को इतना तो समझ लेना चाहिए कि जो जो जो शहरों में है उसको रख ले शहरों की जो उत्तम वस्तु है जो जो नीति वर्धक है उन चीजों को तो दे लेकिन बाकी चीजों को शहरों की शहरों में रख दे और देहात में जाती हो तो देहाती जैसे बन कर चली जाएगी तब हिंदुस्तान की करोड़ों बहन है उनके बच्चे कच्चे हैं उनको हम पूजे ला, लाने में लेने जाने में मदद दे सकते हैं इतना ही हम कर सकते हैं